श्रीमद्भगवीता यथारूप अध्याय दो गीता का सार श्लोक संख्या साठ से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयचरणारिव भक्तिविदान स्वामी श्लोकूपा के संस्थापकाचार्य के द्वारा ओम अज्ञान ज्ञान शाक चक्षुरोन्मीलिता तस्में श्रीपुर नम चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूपये भगवान अलग अलग लक्षण बता रहे हैं मुनि के जो श्रुति से परे हो गए हैं वेद के नियमों से परे हो गए हैं कुछ लक्षण बताए फिर पचपन छप्पन और सत्तावन में श्लोक में लक्षण बताए अट्ठावन में उदाहरण दे कर के बताए कछुए का कि जैसे कछुए की इंद्रियां अंदर और बाहर होती है जैसे शुद्ध भक्त की इंद्रियां भी सक्रिय और निष्क्रिय होती है जब भगवान की सेवा से का मौका आता है तो इंद्रियां बाहर आ जाती है और जब भगवान जब भोग का मौका आता है तो बंद हो जाती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है ये अपने आप होता है ये उनसठवें श्लोक ने बताया एक साधक है उसको ऐसा करना पड़ेगा जबकि एक सिद्ध व्यक्ति जो है उसको समाधि में जो सिद्ध है तो उसका वो अपने आप होगा इसी प्रकार क्योंकि उसको उच्चतर स्वाद की प्राप्ति हो गई है इसलिए नीचा जो स्वाद है इंद्र तृप्ति का स्वाद नीचा स्वाद है और भगवान की भक्ति का स्वाद उच्चा स्वाद है तो भगवान की भक्ति में लग करके वो तो शुद्ध हो गया है इसलिए ऊंचा स्वाद प्राप्त करने के कारण वो नीचा स्वाद जो इंद्रिय तृप्ति का है उससे वो आसक्त नहीं रहता है उससे उसकी घृणा हो जाती है कि भाई छोड़ो ये ये तो नहीं होगा इसलिए जैसे इंद्रिया तृप्ति का मौका आता है तो अपना इंद्रियों को वो शुद्ध बंद कर देता है इंद्रिया उसमें उपयोग नहीं होती है एक बद्ध जीव का उससे विपरीत होता है उसका स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय तृति के प्रति आसक्ति रहती है वो स्वाद रहता है इसलिए जब वो आती है तो उसकी इन सक्रिय हो जाती है और जब भगवान की सेवा आती है तो डल हो जाती है काम नहीं करती है खींचना पड़ता है तो इससे एक चीज जानने को मिलती है जो हमने कर ली साधक अवस्था में हम यदि धीरे धीरे उच्च स्वाद की प्राप्ति करते हैं तो हम धीरे धीरे इंद्र तृप्ति को भी छोड़ सकते हैं यदि उच्च स्वाद की प्राप्ति नहीं होती है तो इंद्र तृप्ति नहीं छूटती है इसलिए उच्च स्वाद की प्राप्ति होती है कृष्ण भावना भवित कर्तव्यों में कार्यों में लगने से अच्छे से जप करना अच्छे से कीर्तन करना नाचना कीर्तन में सभी में आना प्रसाद ही लेना भक्तों की सेवा करना भगवान की सेवा करना इत्यादि सब जो भगवान की भक्ति के जो डायरेक्ट अंग हैं उसको नियमित रूप से रोज अच्छी तरह से पालन करने से दृढ़ता से पालन करने से धीरे धीरे उच्च स्वाद की प्राप्ति होती रहती है और वो हमको मदद करती है इंद्र तृप्ति के स्वाद को छोड़ने में इंद्र तृप्ति के प्रलोभन आकर के भी जब रोकने का प्रयास करते हैं तो कष्ट होता है तो जैसे जैसे उच्चतर स्वाद की प्राप्ति होती है तो वो कष्ट कम होता जाता है इंद्रिय तृप्ति को रोकने में और जब पूरी तरह से उच्चतर स्वाद की प्राप्ति हो गई तो इंद्रिय तृप्ति छूट जाती है इस विषय में यामुनाचार्य करके एक आचार्य है जो रामानुजाचार्य के गुरु हैं तो वो श्लोक बोलते हैं यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव रस धावरं उद्यम तुम वधी नारी भवती ज, जब से मैंने भगवान के में सेवा करनी प्रारंभ की है और उसमें मुझे उच्चतर उच्चतर स्वाद की प्राप्ति होती रह रही है नए नए नए स्वाद की प्राप्ति होती है तब से तदवधि जब मुझे नारी संगम का विचार आता है कभी ऐसा कभी सोचता भी हूं पहले कभी किया था नारी संगम तो कैसा होता है ऐसा कभी स्मरण भी करने का प्रयास करता हूँ तो मेरा मुख बिगड़ जाता है पूरा ऐसे ऐसे लगता है कुछ कड़वा चीज अंदर आ गई और मैं इस विचार के ऊपर थूक दे रहा हूँ ये है चार्य जी तो ये, ये, ये के बाद में शिष्य कौन आचार्य किसके शिष्य हाँ यादव प्रकाश याद। यादव प्रकाश तो अद्वैत है ना अद्वैतवादी थे <laughs> यमुनाचार्य तो परम गुरु है सोच सकते कि क्या स्तर पे होंगे अमुनाचार्य कि उनको नारी संगम का विचार आता है तो उनका मुख बिगड़ जाता है जैसे कुछ कड़वा चीज अंदर आ गई हो जाए आर्थिक स्थिति को तो वही तो बात अद्वैतवादी मतलब जो ये सोचते हैं कि परम सत्य निराकार है निर्गुण निराकार है फल से ऊपर निराकार निराकार तो ये स्तर पे पहुंच सकते हैं लेकिन उसके लिए हमको उच्चतर स्वाद की प्राप्ति करनी होगी तब ये हो सकता है ऐसा नहीं असंभव वस्तु है लेकिन उसके लिए हमको साधना भक्ति के नियम पालन करने पड़ेंगे तब धीरे धीरे वो उच्चतर स्वाद प्राप्त होता रहता है हमको पता भी नहीं चलता है अभी हम चार नियम का पालन कर रहे हैं तो हमको लगता है ये तो नॉर्मल है लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत जो हम भक्ति कर रहे हैं साधना भक्ति तो उसके कारण थोड़ी उच्चतर स्वाद की प्राप्ति हुई है कि वो नीचे स्वाद को हम थोड़ा पीछे छोड़ के वहीं यदि छोड़ दे भक्ति को कोई व्यक्ति वो जो चार नियम भी पालन करता है वो भी नहीं कर पाता है सब आउट हो जाता है तो इसको हम और दृढ़ से और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध उंगली निकालो और ज्यादा स्वाद प्राप्त होगा धीरे धीरे नीचतर स्वाद सब छूट जाएंगे तो यह रसावर्धन रसोपय से परम दृष्टि निवर्तते और जब तक वो परम स्वाद पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है तब तक कछुए की इंद्रिया गलत जगह पे बाहर निकलती रहेगी ये वेद शास्त्र की जरूरत है श्रुति की जरूरत है जो हमको ऐसा मत करो करके अंदर घुसाएगा वापस इंद्रिया इंद्र इंद्रिय तृप्ति में जब बाहर निकली तो उसको मार करके अंदर भेजेगा वापस और जब भगवान की सेवा में बाहर नहीं निकल रही है तो खींच करके बाहर लाया, वो है विधि वाक्य विधि वाक्य मतलब ऐसा करो ये करना चाहिए ये करना होगा ये विधि वाक्य है तो वो क्या भगवान की सेवा करो क्यों नहीं कर रहा ऐसा करके इंद्रियों को खींच के बाहर लेके आती है जब भगवान की सेवा होती है तो अंदर घुस देना और जब इंद्रिय तृप्ति में हमारी इंद्रिया बाहर आ जाती है लगने के लिए तो फिर ऐसा मत करो ऐसा मत करो करके अंदर भेजते हैं इसलिए उनको जब तक हम मुक्त नहीं हैं तब तक हमको विधि और निषेध रूपी वाक्यों की अर्थात वेद शास्त्रों की आवश्यकता है और जब हम इससे परे हो जाते हैं इंद्र तृति से परे हो जाते फिर विधि निषेध रूपी वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है फिर तो हम स्वयं से हमेशा भगवान की सेवा ही करेंगे ऐसा तो व्यक्ति शास्त्र के वाक्यों से पूरे परे हो जाता है तो इस तरह से वो परे हो जाता है तो भगवान आगे कहते कौन ते पुरुषित इंद्रियाणि प्रमाथी हरती प्रसम मनः यततः जो यत्न करता हुआ है ऐसा व्यक्ति को यततः कहते हैं यत्न करता है प्रयत्न करता है ऐसे व्यक्ति को यततः कहते हैं है। प्रयत्न करता हुआ ही अपि प्रयत्न करता हुआ भी कोई व्यक्ति है कौनते य ऐसे व्यक्ति की भी ऐसे पुरुष की भी पुरुष जो बुद्धिमान है विपश्चित विपश्चित मतलब बुद्धिमान तो ऐसे बुद्धिमान पुरुष जो प्रयास कर रहे इंद्रियों को दमन करने का ऐसे पुरुष की भी इंद्रियां जो है इंद्रियाणी वो बहुत ही हठी है प्रमाथिनी प्रमाथिनी मतलब बहुत हठी है हट पकड़ के बैठती है और वो हरंती प्रसवम मना वो मन को फिर भी हर लेती है <laughs> कोई पुरुष बहुत ही प्रयास भी कर रहा है प्रयास करते हुए भी उसकी इंद्रिया उसके मन को हर लेती है इंद्रिया मन को इंद्रिया मन को हर लेती है नहीं। नहीं। क्या लगते प्रभु भाई है ना इंद्रिया इंद्रिया इतनी है अर्जुन इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उसे पुरुष के मन को भी लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है इंद्रिया मन को हरती है ना डिमांड तो इंद्रियों की है तो मन को हर लेती है मन उसका मैनेजर है फिर भी उसको जो खुद करना है वो करवाती है <laughs> मैनेजर मैनेजर है मेनेजर उसके पास करवा दिए जो खुद करना है हमको ऐसे लगा, वैसे लगा, वैसे लगा मन को तो कंट्रोल करता है ना बुद्धि मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है जो बुद्धि बुद्धि भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना और मन इंद्रियों से चलिए जैसे घर में बच्चा होता है तो एक तरह से देखें तो माता पिता के नियंत्रण में है बच्चा क्योंकि माता पिता चाहे तो उसको मार भी सकते हैं माता पिता बच्चे से ऊपर है लेकिन फिर भी माता पिता बच्चे के वश में आ जाते हैं क्योंकि बच्चा क्या होता है अठी होता है चाहिए ही चाहिए उल्टा गिर करके फिर पैर मारेगा नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए करता है ना तो अंत क्या करते हैं माता पिता पहले हाँ ऐसे ही मन को इंद्रियां हार लेती है क्योंकि बहुत हठी है परमाच है प्रमाथी इंद्रिया प्रमाथ में तो बहुत प्रयास करने पर भी बहुत ही हठी है इस इसलिए के ऊपर बीत पाना इतना आसान नहीं है तात्पर्य और सामान्य व्यक्ति के नहीं बुद्धिमान व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे विपश्चिता ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की भी इंद्रियां मन को हर लेती है अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा तो पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत दृष्टान अतः पूर्णतया कृष्ण भवना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है वे कहते हैं यदवधिपरविंदे नव नवरस धामुद्यसदी गंतु आसवधि बत नारी संग में स्मरमाणे मुख विकार सुु निश्चीवन चलरा इंद्रिया हरतीसव मन निद्रा यी सर्वूतेषु निद्रूपी अवस्थित क्या है ये <laughs> क्या है जो देवी सभी भूता में रूप में है <laughs> <निद्रा> देवी <laughs> उसको मेरा प्रणाम कल्याण में इंद्रियों इंद्रियों को को ने मन हर लिया जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार विन्दो की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दस दिव्य रस का अनुभव करता हूँ तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं हूँ कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटाले महाराज अमरीश भी परम योगी दुर्गासा मुनि पर इसीलिए विजयी पा सके क्यूँकी उनका मन निरंतर कृष्ण भवन अमृत में लगा रहता था सौ मन कृष्ण तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि कृष्ण भवनामृत में नहीं है कोई तो इंद्रिया को इंद्रिया असंभव जैसा हो जाता है उसको नियंत्रण में करना नित्य रूप से कोई नियंत्रण में नहीं कर सकता क्यों क्योंकि उसको उच्च रस की प्राप्ति नहीं हुई है पिछले श्लोक में आया ना परम दृष्टि निवर्त थे उच्च रस का अनुभव करके वो को छोड़ देगा लेकिन यदि उच्च रस का अनुभव नहीं है तो कितना भी प्रयास कर ले उसको कंट्रोल करने का थोड़े समय कंट्रोल रहेगा फिर हर लेगी वापस नीचे जैसे विश्वामित्र मुनि साठ साल तक तपस्या की किसने हाँ साठ साल तक तपस्या की फिर भी मन तो ना ना फिर को पता चला कि ब्रह्म ब्रह्मते क्या था बनना था देखे देखे देखे। तो था था पद प्राप्त करना तो तो बोला कि ऐसी नहीं मैं फिर क्या हुआ उनकी तपस्या भंग हो गई उसके बाद फिर नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कि कि वो वो वो वो तपस्या तपस्या तपस्या बहुत लंबा चलती है, है चल रही थी। मतलब नहीं नहीं का का का फल नहीं मिले। वो का का फल मिलेगा, पर जो एंड नहीं, पहले नहीं। फिर ऋषि बना दिए थे, फिर वो तपस्या करी काम खत्म हो गए उसके बाद। काम फिर बाद में बोला अब तो काम नहीं करना है तो फिर रंभा को भेजा इंद्र ने बोला अब तो कुछ नहीं होने वाला आप क्रोध क्रोध क्रोध आ आ गया तो गया गया साथ, साथ तो जा। तो जाओ पत्थर बन से सब खत्म हो फिर तो तो कुछ नहीं करना है और उसके सामने आप देखो हरिदास ठाकुर फिर यमुनाचार्य अमरीश महाराज ये सबने इन चीजों के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर ली बिना तपस्या बढ़िया क्योंकि उत्तर स्वाद की प्राप्ति हुई उनके अम्बरीश महाराज ने प्रसाद नहीं लिया था पानी पिया था आसमान किया था किसमें एकादशी थी निर्जल थी अरे शुरुआत बताया नावार नौ रस नहीं नो no, नहीं नवा नवा मतलब नए आध्यात्मिक रस की बात हो रही है आप यहाँ पे केरी नो रस नहीं <laughs> <laughs> वो वो रस का करके नीचा रस, नहीं जाएगा। <laughs> वो तो का रस है वो भूख लग रही है <laughs> <laughs> मना करें कम तो खाएगा वो जब तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि बहुत मेहनत करने पर भी इंद्रिया इतनी हठी है बुद्धिमान व्यक्ति का भी मन हर लेती है तो क्या करे तो भगवान उसका इकसठवे श्लोक में समाधान बताते हैं कि जो कम बुद्धिमान है वो ज्यादा आसान। जब तो बुद्धिमान व्यक्ति की भी हर लेती है इंद्रिया अच्छा। उसका भी मन हर लेती तो कम बुद्धिमान उसकी तो बात ही क्या उसको कई मुत्य बोलते हैं संस्कृत में जब बुद्धिमान व्यक्ति भी आउट हो जाता है तो मूर्ख की तो बात ही क्या बात है कई तो <laughs> मुत्य <ना? laughs> मतलब किम उता इनका तो कहना ही पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर शे सब बहुत आता है शास्त्र में उसको कई मुत्य कहते हैं कई मुत्य के नियम से यहाँ पे बताया न्याय की तरह न्याय की तरह न्याय की तरह तानी सर तो भगवान बताते अभी तानी तावाणी संयम्य युक्त आतीत मर वशे ही ये इंद्रिया वशे ही यस्य इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा भगवान कह रहे कि उन सबको संयमन करके मेरी सेवा में लगाना होगा मेरा भक्त मन के मत परा हो करके मेरी सेवा में लगाना होगा उसको तो जिसकी इंद्रिया इस प्रकार से लगी है वश हो करके इस प्रकार से जिसकी इंद्रिया लगी है वो स्थिति मुनि है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित तो ही पता चल गया भगवान क्या कह रहे हैं क्या हुआ आपको तो पता चल गया भगवान ये जो स्थिति मुनि की बात कर रहे हैं पचपन में श्लोक से वो कौन है इंद्रियां वश होकर के मेरी सेवा में लगी हुई है <laughs> उसको कहते हैं <laughs> <coughs> मतलब वही समाधि से <स्थीद> कोई ऐसा कोई मुनि नहीं हो सकता जो कंट्रोल करते कि जो बुद्धिमान है वो भी जो इंद्रियों को पूर्ण पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझमें स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थित बुद्धि कहलाता है तो दूसरे अध्यय में भगवान भक्त की बात कर रहे हैं वास्तव में लेकिन क्योंकि शब्द ऐसे उपयोग कर रहे हैं स्थिति मुनि स्थित प्रज्ञा बुद्धि योगी कर्म योगी वो सब भक्त के लिए भगवान शब्द उपयोग कर रहे हैं भगवान डायरेक्ट क्यों नहीं वो बाद में बात है डायरेक्ट क्यों नहीं बोला लेकिन ऐसे भक्त के लिए शब्द उपयोग कर रहे हैं तो अर्जुन पूरा समझ नहीं पाया इसलिए दूसरे दूसरे अध्याय में भगवत तो भगवदगीता समाप्त होने पर भी तीसरे अध्याय में प्रश्न पूछता है भगवान क्या है डायरेक्ट बता देंगे तो मजा नहीं आया इन डायरेक्ट बताएंगे तो दूसरे लोग भी हाँ देखो भगवान के तो बोल रहे हैं ये भी बोल रहे ये भी दिल्ली भगवान इसलिए वो शब्द उपयोग करते हैं लेकिन उसका अर्थ वास्तव में ये है तो यहाँ पे दे दी मेरी सेवा में लगाएंगे तो उसको मुनि कहेंगे जो लोग भक्त नहीं है या भक्त असुर जैसे हैं, तो वो वो लोग लो ये सुन करके समझ नहीं पाते है उसको छोड़ देते हैं वो यही सोचते हाँ तो बहुत ध्यान करता है काम क्रोध लोभ मोह करो से मुक्त है वो तो वो उसको दाम नहीं देते एक इसलिए इसलिए इसलिए फिर आते तो कौन यतन बहुत कठिन है बहुत कठिन है इतना प्रयास करने पर भी इंद्रिया हर लेती है इसके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा करके पूरी बहुत मेहनत भी करते है लेकिन भक्ति में नहीं आते ऐसे लोगों को भी भगवान यहाँ पे आकर्षित करने के लिए बता दिया तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भवनामृत ही जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं जैसा कि पहले कहा जा चुका है दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अमृत से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजय हुआ विजय होना भी नहीं था फिर भी विजय हो गई वो ऐसे कोई लड़ाई नहीं कर रहा था कभी मेरे दुबारा मुनि को विजय प्राप्त करना यदि यदि क्रोध कर दे तो फिर काम जो दे थे थे। तो फिर काम दे तो तो काम जो मुनि मुनि जैसे के स्टेज चाहिए करो करो नहीं तो राजा अपनी इंद्रियों को कर सका क्योंकि उसने निम्न लिखित गुण जिनका उल्लेख श्रीमदभागवतम में हुआ है सबई मनख कृष्ण पदारविंदोर वाचा शिव कुंठ गुणान वर्णने करो हरे मंदिर आर्जना श्रुति्युत सत्कोदिंगालय दर्शन दृशौ त्रृत्गात्रपर्शे अंग संगम घाणादसौरभ श्री तुस् रसना तदर्पिते पाद हरेर् क्षेत्र पदसर्पणे शिरो हृषि केशपदाभिवंद तु काम कामया यथोत्तम श्लोक यथोत्तम श्लोक जनाश्रया राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में अपनी नाक को भगवान के चरणार पर भेट किए गए फूलों की गंध सु में अपनी जीभ को उन्होंने उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में अपने पांवों को जहां जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए हर एक जो वस्तु है सब भगवान की सेवा में लगा दो सभी इंद्रिया सिर से लेके पैर था इन प्रसंग इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है कोई मत पर किस तरह हो सकता है इसका वर्णन महाराज अमरीश के जीवन में बताया गया है मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा तो आचार्य शिला बलदेव विद्याभूषण का कहना है मधभक्ति प्रभावे न सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि इति इति भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है शून्य का नहीं तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गवाते हैं हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए असली योग का यही उद्देश्य है मृग मरीचिका मतलब पानी ढूंढते हो रेगिस्तान में पानी पानी जैसा दिखता है दूर तो गर्मी में तो रोड में, में भी दिखता है दूर पानी ऐसा दिखता है जाते कुछ होता नहीं ऐसा लगता है है कि पानी ठीक अभी कल करेंगे बारह बजे अभी बारह बजे मीटिंग से भी चल रही है